अछुपा वतन जानी परत पहचान होत जब चरण शरण लैया वतन जब पहचान होत है तुमसे सुरती सुरती मिलावट जा कोई चाहे की करो बंदगी बपूरा कौन चाहत कैची सरन हीरा खत चाहत दूरी बढ़ावत हो जान अज्ञान अहो प्रभु तुम ते कह के सुनाव जग जीवन पर करत हो तेह ते नहीं बिस्सत साई साई जब तुम ही बेसरावत जो न काबे में है महदूत न बुत खाने में हाय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 प्रेम एकमात्र अनुभव है अमृत का हर मुदर में रिंदों का ठिकाना ही न था हर मुदर में रिंदों का ठिकाना ही न था वहां पियकड़ों को कौन घुसने थे वहां प्रेमियों को कौन घुसने थे वहां तो प्रार्थनाएं भी औपचारिक हो गई उन प्रार्थनाओं से अब आंसू पैदा नहीं होते वहां तो पूजा भी जड़ हो गई नाचते नहीं हृदय में रक्त नहीं होता आरती उतरती आदमी अछूता का अछूता रह जाता है फूल चढ़ जाते प्राणों का फूल अनचढ़ा रह जाता है पाखंड हो रहा है प्रार्थना नहीं हो रही प्रार्थना तो प्रेम में ही हो सकती और प्रेम के कोई नियम नहीं होते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 उन पर बरस जाता है ऐसी ही एक बुद्ध पुरुष जगजीवन के वचनों में हम उतरते हैं साईं जब तुम मोहि बिसरावत जगजीवन कहते हैं ये मैं तुमसे कह दूं, परमात्मा से कह रहे हैं वो कि ये मैं तुमसे कह दूं कि तुम जब मुझे बिसार देते हो तभी मैं तुम्हें भूल जाता हूं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 ये तो सागर ही उठा ले तो उठा ले ये भी क्या मंजिल है बढ़ते हैं ना हटते हैं कदम तक रहा हूं दूर से मंजिल को मैं मंजिल मुझ देखता रहता हूं टकटक बांधे लेकिन फासला ऐसा लगता है कि अंत अनंत मैं पहुंच सकूंगा इतनी यात्रा करके इस दूर के तारे तक ये मेरी सामर्थ्य नहीं ये मेरा बस नहीं लेकिन फिर भी कभी कभी तू बड़े पास से सुना पड़ता है यादें जाना भी अजब रूह फजा आती है सांस लेता हूं तो जन्नत की हवा आती है मर गाकाम मोहब्बत मेरी तकसीर मुआफ जीत बंधन के मेरे हक में कजा आती नहीं मालूम वो खुद है कि मोहब्बत उनकी पास ही से कोई बेताब सदा आती समझ मुझे कुछ पड़ता नहीं तूने पुकारा या तू खुद मेरे पास से गुजर गया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 उपवास करोगे तो अहंकार बढ़ेगा योग साधोगे तो अहंकार बढ़ेगा तुम जो भी करोगे तुम ही करोगे ना तुम्हारे करने से तुम्हारा कर्ता पुष्ट होगा तुम अगर अकर्ता होकर भी बैठ जाओगे तुम कहोगे मैं कुछ नहीं करता तो भी कर्ता पुष्ट होगा भीतर से तुम कहोगे कि देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं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 अकर्म भी करो अक्रिया भी साधो शांत होकर बैठ जाओ मौम करो ध्यान करो लेकिन जो भी तुम करोगे वो तुम्हारे कर्ता भाव को मजबूत करेगा और तुम्हारा कर्ता भाव ही तो अहंकार है तो फिर उपाय क्या है भक्त कहता है उस पर छोड़ो उसे करने दो तुम कहो कि ये रहा मैं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 छोड़ जाती है निश्चल पवित्र शुद्ध चैतन्य पीछे जो जब पहचान है तुमसे सूरत सुरती मिलावट और जब तुमसे पहचान होती तब मेरी सुरति और तुम्हारी सूरत एक ही बातों के दो नाम है का अर्थ होता है मेरा स्मरण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 परवाज शौक क्या कहना कि जैसे रूह सितारों के दरमिया गुजरे पर तो जरा सी एक झलक और आत्मा आकाश में उड़ने लगती है हजू में जलवा में परवाज शौक क्या कहना फिर ऐसी हिम्मत आती फिर ऐसा साहस उठता है फिर डैने फैलाकर आदमी चांदारों के पास उड़ता है जो छोटी मोटी बदलियों के भी पार नहीं जा सकता था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 प्रयास नहीं प्रार्थना विधि नहीं जैसे प्रेम हो जाता है ऐसे ही प्रार्थना हो जाती है। चाहत खेची शरण ही राखत उसकी मर्जी पर सब है चाहत खेची शरण ही राखत वो चाहता है तो खींच के अपने चरणों में रख लेता है लाख भाग भाग नहीं पाती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 सरहे नरंगी ए असबाब कहा तक कीजिए मुख सरिये की हमें आपने बर्बाद किया मौत एक दामे गिरफ्तारी ताजा है जिगर ये न समझो कि आजाद किया। भक्त तो कहता है आबाद करो तो तुम बर्बाद करो तो तुम सारी जिम्मेवारी तुम्हारी भक्त अपना सारा उत्तरदायित्व परमात्मा पर छोड़ देता यही समर्पण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 तब बर्बादी छा गई पथझड़ हो गया अंधेरी रात उतर आई वस्ल से साथ किया हिजर से ना साथ किया कभी मिला लिया अपने में और खूब मस्त किया और कभी दूर कर दिया आपने से, विरह में तड़पाया और बड़ी अंधेरी रातें थी उसने जिस तरह से चाहा मुझे बर्बाद किया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 नहीं तो यह भी क्या कहना जग जीवन पर करत हो दया कहीं तो नहीं बिसरावत और यह भी मैं तुम्हारी जो चर्चा कर रहा हूं यह भी तुम्हारी कृपा है तुमने मुझे नहीं बिसराया इसलिए तुम्हारी याद चल रही इसलिए तुम्हारी, तुम्हारी याद की धारा बह रही इसलिए नहा रहा हूं इस गंगा में इसलिए तुम्हारी चर्चा कर रहा हूं यह चर्चा भी तुम्ही करवा रहे हो नहीं तो मैं अज्ञानी मैं अजान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 बैकुंठ में कृष्ण के ऊपर गिरा जरूर गिरा होगा इतने प्यार से फेंका गया हो इतने समर्पण से फेंका गया हो तुम्हारे फूल भी नहीं पहुंचते उसका कचरा भी पहुंचा, और जब उनके स्वर्ण सिंहासन पर कचरा गिरने लगा तो वहां से और जब देवताओं ने पूछा ये माजरा क्या है ये कचरा कहां से आ रहा है कौन आप पर कचरा फेंक रहा ये किसकी सामर्थ उसने कहा वो बुढ़िया जो गालियां फेंकती जो सभी कुछ देती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 तुम तक कहीं के सुनावत जग जीवन पर करत हो दया तहित नहीं बिसरावत